परमास प्रसंग दो सभी धर्मों का मूल मंत्र है निर्लिप्तता विषयों में अनासक्ति समस्त प्राणियों पर प्रेम जिनमें से सब जिनमें ये सब गुण हैं वे देह और इंद्रियों के वश में नहीं उन्हें नाम यश और प्रभुत्व की आकांक्षा नहीं उनमें मैं मेरा यह अभिमान नहीं अपनी पराई बुद्धि नहीं वे धनी निर्धन ब्राह्मण चांडाल साधु असाधु शत्रु मित्र पशु पक्षी कीटादि सब जीवों में समदर्शी हैं वे स्तुति निंदा हानिला जय पराजय सुख दुख में हर्ष विषाद रहित और निर्विकार रहते हैं वे कर्म करके भी कर्म नहीं करते कर्म न करके भी महाकर्मी हैं 218 प्राणायाम का उद्देश्य है शरीर में जो प्राण शक्ति क्रिया कर रही है उसे संयत करना वही प्राण शक्ति हमारे निकट श्वास प्रश्वास के रूप में प्रकाशित है उन्हें नियमित रूप से प्रवाहित कर सकने पर मन का स्वाभाविक चांचल्य शांत हो जाता है मन स्थिर हो जाता है मन अनेक विषयों में फैला हुआ है इसीलिए उसकी शक्ति का ह्रास होता है उसी समस्त फैली हुई शक्ति को यदि किसी विषय में केंद्रित किया जा सके तो उसकी क्षमता असीम हो जाती है योग शास्त्र के मतानुसार इस शक्ति के लिए असंभव कुछ भी नहीं पारमार्थिक राज्य में इसी एकाग्र शक्ति को परमात्मा के स्वरूप ध्यान में नियोजित करने पर जीव निर्विकल समाधि की सहायता से परब्रह्म ब्रह्म में लीन होता है हृदय कमल में साकार ईश्वर के ध्यान में तन्मय होने से इष्ट दर्शन या भगवत प्राप्ति होती है और उसे आधि भौतिक या आधिदैविक विषयों पर प्रयुक्त करने से तत्सबी अनेक सूक्ष्म और अद्भुत सत्य आविष्कृत होते हैं अष्ट सिद्धि अर्थात अनेक दिव्य ऐश्वर्य और अलौकिक विभूतियां प्राप्त होती है 219 सौ अणिमा लघिमा व्याप्ति प्राकाम्य महिमा ईशित्व वशित्व कामसायता योगश शास्त्र के मतानुसार यही अष्ट सिद्धियां हैं दो योग साधन की सर्वोच्च अवस्था निर्विकल्प या सविकल्प समाधि की प्राप्ति के मार्ग में ये सब विभूतियां या अष्ट सिद्धियां भयंकर प्रलोभन स्वरूपी और अंतराय हैं। यदि साधक इनके वशीभूत हुआ तो वह नाना कामनाओं में बद्ध होकर केवल योग भ्रष्ट ही हो सो नहीं इनके दुरुपयोग से अति नीच प्रवृत्तियों का उदय होता है और इंद्रिय कार्य ही उनसे चरितार्थ होते हैं और स्वयं ही स्वार्थ सिद्धि के लिए वह अनेक लोगों का सर्वनाश तक करता है और पतित होता है परिणामतः उसकी यह सब शक्ति ही लुप्त हो जाती है 221 योग साधन बड़ा कठिन है साधारण आदमियों के लिए नहीं है विशेष करके वर्तमान परिस्थिति और अवस्था में इन सब नियमों का यथा पालन करना एक प्रकार से दुसाध्य है जैसे सात्विक और अल्प आहार फल मूल और दूध परिमित व्यायाम और निद्रा निर्मल वायु युक्त निर्जन स्थान उद्वेग शून्य जीवन सब विषयों में नियमानुवर्तिता विशेष करके कठोर ब्रह्मचर्य रक्षा इंद्रिय निग्रह और योग सिद्ध गुरु के निकट निवास इनमें से किसी एक का भी व्यतिक्रम होने से सिद्धि लाभ दुर्लभ ही समझो अथवा गुरुपदेष्ट प्रक्रिया में कुछ भूल या त्रुटि होने से किंवा किताबों में से पढ़कर अपनी बुद्धि के अनुसार अभ्यास करने से स्नायु संबंधी या हृदय यंत्र की कठिन बीमारी यहाँ तक कि मस्तिष्क विकृत होकर मनुष्य पागल तक हो सकता है